गीता तत्व चिंतन काम के नाश का उपाय नवाशी ध्यान योग की प्रक्रिया यहाँ ध्यान योग की प्रक्रिया मनुष्य के अंतर्मुखीन बनने की प्रक्रिया है और वेदांत की ही पंचकोश भेदन की प्रक्रिया के समान है वेदांत कहता है कि अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय और आनंदमय से ये पांच कोश आत्मा को मानो लपेटे हुए हैं अन्नमय कोश यह स्थूल शरीर है यह सबसे बाहर का आवरण है इसके भीतर है प्राणमय कोष जिसके अंतर्गत इंद्रियां आती है इसके भी भीतर है मनोमय कोश जिसका राजा मन है और इसके भी भीतर है विज्ञान में कोश जिसका राजा है बुद्धि उसके भी भीतर है आनंदमय कोश जिसका राजा है अहंकार इस अहंकार के साथ अभ्यक्त सम्मिलित है बाहरी कोश का लय उसके तुरंत भीतर वाले कोष में करना उसका भेजन कहलाता है अंत आनंद में आनंदमय कोश का लय उस आत्मा में किया जाता है जिसे परात्पर पुरुष की संज्ञा दी गई है यही पंच कोश भेजन की प्रक्रिया है जिसके द्वारा आत्मा में उपनीत होकर साधक काम रूप दुर्जय शत्रु का संहार कर सकता है वेदांत का पंच और जीवन शास्त्री शाल यह पंच वेदांत की कोई कल्पना नहीं है वर्ण ऋषियों द्वारा अनुभूत सत्य है आज आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में इसी प्रकार की एक मान्यता घर कर रही है एक प्रसिद्ध जीवाश्म शास्त्री हो गए हैं पियरे के लॉर्ड डेफ्रॉल्डा उन्होंने द फेनामिना ऑफ मैन के नाम से एक ग्रंथ लिखा है जिसमें वे जगत के चार स्तरों लोको लेयर्स की बात लिखते हैं सबसे बाहर का स्तर है फिजिकल जिसके भीतर है बायोफिजिकल लेयर उसके भी भीतर है फिजिकल लेयर और उसके भी भीतर है न्यूसफेयरिज कल लेयर अब प्रथम तीन का अनुवाद तो क्रमशः अन्यमय स्तर प्राणमय स्तर और मनोमय स्तर के रूप में किया जा सकता है न्यूसफेयर को वे बैकग्राउंड मटेरियल आधारभूत पदार्थ के रूप में देखते हैं वे लिखते हैं the greatest revelation open to science today is to perceive that everything previous precious precious active and progressive originally contained in that co cosmic fragment from which our world emerged in now concentrated in and crowned by nushear अर्थात आज विज्ञान के सामने जो सबसे बड़ा रहस्य उद्घाटन हुआ है वह यह है कि जो कुछ मूल्यवान गतिशील और विकासोन्मुख है जो मूलतः ब्रह्मांड के उस टुकड़े में बंद था जिससे हमारा संसार निकला है वह अब नुस्फियर में घनीभूत और उसके द्वारा शोभित है इस न्युस्फियर की किंचित धारणा विज्ञान में के आधार पर की जा सकती है पर हमारी विज्ञान में की धारणा उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक स्पष्ट और सार्थक है भी इसी संदर्भ में विवेकानंद के विभिन्न लोक इस संदर्भ में यह भी बता दे कि स्वामी संकानंद का विश्व और उसके विभिन्न स्तरों या लोकों के संबंध में एक मजेदार सिद्धांत है यह विभिन्न लोक द्रव्य और ऊर्जा जिन्हें सांख्य दर्शन आकाश और प्राण कहता है कि विभिन्न मात्राओं से उत्पन्न हुए हैं निम्नतम या सबसे घनीभूत स्तर है सूर्य लोग या सौर जगत जिसके अंतर्गत यह दृश्यमान जगत आता है जिसमें प्राण की अभिव्यक्ति भौतिक शक्ति के रूप में होती है और आकाश की इंद्रिय ग्राह्य द्रव्य के रूप में उसके बाद है चंद्रलोक जो सूर्यलोक को आवेशित करता है वह यह चंद्रमा नहीं है बल्कि देवताओं का निवास स्थान है उस चंद्रलोक में प्राण मानसिक शक्तियों के रूप में प्रकट होता है और आकाश तन्मात्राओं के रूप में उसके भी परे विद्युल लोक है जहाँ प्राण और आकाश एकदम अभिन्न से हैं, वहाँ यह बताना कठिन ही होगा कि विद्युत द्रव्य है या शक्ति उसके भी ऊपर है ब्रह्म लोग जहाँ प्राण और आकाश अलग अलग नहीं है बल्कि दोनों महत्व माइंड स्टफ में आदि शक्ति में विलीन हो जाते हैं प्राण और आकाश के अभाव में जीव समग्र विश्व की धारणा समष्टिमन के पूर्ण योग हरण्य के रूप में करता है यह पुरुष के रूप में प्रतिभात होता है पर यह भी पर पुरुष या पुरुषोत्तम या निरपेक्ष ब्रह्म नहीं क्योंकि इस अवस्था में भी बहुलत्व बना रहता है इस ब्रह्मलोक से जीव अंत में उस परम एकत्व में उपनीत होता है जो भौतिक विकास की पराकाष्ठा और अंतिम लक्ष्य है अद्वैत वेदांत के अनुसार ये लोग मात्र दृश्य हैं, जो क्रम से आत्मा के सामने उत्थित होते हैं आत्मा स्वयं न कहीं से आता है न कहीं जाता है यह इंद्रिय ग्राह्य जगत भी जिसमें मनुष्य रहता है इसी प्रकार का एक दृश्य है प्रलय के समय इस दृश्य स्थूल से सुख में लीन होते होते धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं हिंदू दार्शनिकों द्वारा शिष्ट तत्व की यह जो चर्चा की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि मनुष्य के अंतकरण में इस सापेक्ष जगत के प्रति वैराग्य का भाव जन्म ले